हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा माच्वा। जो कर्म के उपनिषदेक्षा से रहित अकेला अमृतत्व का साधन है उसका वर्णन करना था इसलिए मैत्रेयी ब्राह्मण आरंभ किया गया था और वह सर्वसन्यास रूप अंग से युक्त आत्मज्ञान ही है आत्मा का ज्ञान होने पर यह सब कुछ ज्या...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 क्योंकि यह पृथ्वी आदि सारा जगत परस्पर उपकार्य और उपकारक रूप है। लोक में जो भी और एक प्रलय स्थान वाले देखे गए है इसलिए यह पृथ्वी आदि रूप जगत भी परस्परिय उपकार उपकार रूप होने के कारण वैसा ही होना चाहिए यही विषय इस ब्राह्मण में प्रकाशित किया जाता है अथवा यह सब आत्मा ही है ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी उसमें आत्मा से उत्पत्ति तथा उसी में स्थिति और लय होना रूप हेतु बतला कर अब इस शास्त्र प्रधान मधु ब्राह्मण द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए उसी अर्थ का पुनः निगमन किया जाता है ऐसा ही न्यायिकों ने कहा है कि हेतु का प्रतिपादन करके प्रतिज्ञा को पुनः कहना निगमन कहलाता है भर्दू आदि अन्य भाष्यकारों ने ऐसी व्याख्या की है कि दुन्दुभ दृष्टांत से पहले तक शास्त्र वचन है वह श्रोतव्य इस विधि वाक्य में कहे हुए श्रवण का निरूपण करने के लिए है फिर मधु के पहले तक जो शास्त्र वचन है वह युक्ति दिखलाते हुए पंतव्य इस वाक्य में आए हुए मनन का निरूपण करने के लिए है और मधु के द्वारा निधिध्यास की विधि बतलाई जाती है किंतु कुछ भी अर्थ किया जाए सभी प्रकार जैसा शास्त्र ने निश्चय किया है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 पृथ्वी आदि में मधुदृष्टि तथा तो उनके अंतर्वर्ती पुरुष के साथ शारीरिक पुरुष की अभिन्नता श्लोक पहला, यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इसी के मधु है इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है कि जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है यह प्रसिद्ध पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है अर्थात ब्रह्मा से लेकर समस्त भूतो प्राणियों का मधु कार्य है यह मधु के समान मधु है जिस प्रकार एक मधु का अनेक द्वारा तैयार किया होता है उसी प्रकार यह पृथ्वी समस्त भूतों द्वारा तैयार की गई है तथा समस्त भूत इस पृथ्वी के मधु कार्य है इसके सिवा इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय चिन्मात्र प्रकाशमय और अमृतमय अमरण धर्म पुरुष है और जो यह अध्यात्म शारीर शरीर में रहने वाला पहले ही के समान तेजोमय और अमृतमय पुरुष है तथा लिंगदेह का अभिमानी है वह भी समस्त भूतों का उपकारक होने से मधु है और समस्त भूत उसके मधु है यह बात यश्चा, इस वाक्य के शब्द के सामर्थ्य से जानी जाती है इस प्रकार ये चारों ही एक मधु अर्थात समस्त भूतों के कार्य है और समस्तों के कार्य है, है। ब्रह्म है उससे भिन्न उसका कार्य वाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है इस प्रकार मधु के पर्यायों का यह संक्षेपतः अर्थ है यही वह है जिसके विषय में यह प्रतिज्ञा की गई है कि यह जो कुछ है सब आत्मा है यह अमृत है मतरे को जो अमृतत्व का साधन बतलाया गया था वह यह आत्मविज्ञान अमृत है यह ब्रह्म है जिसका मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ में प्रकरण है तथा जिससे संबंध रखने वाली विद्या ब्रह्म विद्या इस नाम से जानी जाती है यह सर्व है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने से सर्वरूप हो जाता है श्लोक दूसरा यह जल समस्त भूतों के मधु है और समस्त भूत इन जलों के मधु है इन जलों में ये जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजस और जो यह अध्यात्म रईतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार जल मधु है अध्यात्म शरीर के अंतर्गत रेतस में जल की विशेष रूप से स्थिति है श्लोक तीसरा यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु है इस अग्नि में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और यह अध्यात्म वांग्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार अग्नि मधु है वाणी में अग्नि की विशेष रूप से स्थिति है श्लोक चौथा यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु है इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रूप प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार वायु मधु है अध्यात्म मधु प्राण है प्राणियों के शरीर के रूप से उनका उपकारक होने के कारण यह मधु है उसके अंतर्गत जो तेजोमय आदि है उनका मधुत्व तो उसके करण रूप से उपकारक होने के कारण है ऐसा ही कहा भी है उस वाणी का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि तेजो रूप है श्लोक पांचवा यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा तो समस्त भूत इस आदित्य के मधु है यह जो इस आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार आदित्य मधु है चाक्षुष पुरुष अध्यात्म मधु है श्लोक छठा यह दिशा समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु है यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्र संबंधी प्रातिश्रुतक अमृत में पुरुष है वही यह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार दिशाएं मधु है यद्यपि श्रोत्र दिशाओं का अध्यात्म परिणाम है तो भी शब्द श्रवण के समय श्रोत पुरुष विशेषतः श्रोत्रों के समय प्रहता है इसलिए वह अध्यात्म प्रातिश्रुतक है जो प्रतिश्रुत श्रुतक अर्थात प्रत्येक श्रवण वेला में रहता है उसे प्रातिश्रुतक कहते <intenting> हैं श्लोक सातवा यह चंद्रमा सब भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु है यह जो इन चंद्रमा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मन संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है वही यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार चंद्रमा मधु है यह अध्यात्म मानस पुरुष है श्लोक आठवा यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के, भूत, के भूत और भूत इस मधु है यह जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार विद्युत मधु है तो तेज में रहने वाला तेजस पुरुष अध्यात्म है श्लोकन हुआ यह मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु है यह जो इस मेघ में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द है एवं स्वर संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार मेघ मधु है शब्द में रहने वाले को शब्द कहते हैं वह यद्यपि अध्यात्म है तथापि विशेष रूप से स्वर में रहता है इसलिए सवर स्वर संबंधी पुरुष अध्यात्म है श्लोक दसवा यह आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु है यह जो इस आकाश में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदयाकाश रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इसी प्रकार आकाश मधु है अध्यात्म पुरुष हृदय आकाश है पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत भूतगण और देहेन्द्रिय संघात रूप देवगण उपकार करने के कारण प्रत्येक देहाधारी के लिए मधु होते है ऐसा कहा गया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 यह धर्म मधु है अयम यह इस पद का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु के लिए होता है यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है तो भी उससे होने वाले प्रत्यक्ष कार्य के कारण अयम धर्म इस प्रकार प्रत्यक्षवत व्यवहार किया जाता है श्रुति श्रुति रूप धर्म की व्याख्या तो की ही जा चुकी है वह क्षत्रिय आदि का नियंत्रण है पृथ्वी आदि के परिणाम का हेतु होने से जगत की चित्रता करने वाला है और प्राणियों द्वारा पालन किए जाना ही इसका स्वरूप है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 वह सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का प्रेरक होता है और विशेष रूप से अध्यात्म देहेंद्रिय संघात का उसमें से पृथ्वी आदि के प्रेरक के लिए धर्मे तेजोमय यह वाक्य है और अध्यात्मम इत्यादि वाक्य देहेंद्रिय संघात के कर्ता के लिए है जो धर्म में रहता है उसे धर्म कहते हैं श्लोक बारहवा यह सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु है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 पृथ्वी आदि से संबंध रखने वाला है और विशेष रूप देहेंद्रिय संघात से संबद्ध है तहा पृथ्वी आदि से संबद्ध वर्तमान क्रिया रूप सत्य में तथा अध्यात्म यानी देहेंद्रिय संघात में संबद्ध सत्य में जो होने वाला है उसे सत्य कहते हैं यह बात सत्य से वायु चलता है इस अन्य चलते से सिद्ध होती है यह देहेंद्रिय संघात विशेष धर्म और सत्य द्वारा प्रेरित है यह जिस जाति विशेष से संयुक्त होता है वह जाति विशेष मनुष्य आदि है तहा संपूर्ण जीव समुदाय मनुष्य आदि जाति विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकार्य उपकारक भाव से विद्यमान दिखाई देते हैं अतः श्लोक तेरह यह मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु है यह जो इस मनुष्य जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मानुष्य तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इसे श्रुति द्वारा बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है मनुष्य दि मनुष्यादि जाति भी समस्त भूतों का मधु है वह मनुष्य जाति भी बाह्य और आध्यात्मिक भेद से दो तरह के निर्देश वाली है जो भी मनुष्यादि जाति विशिष्ट देहेंद्रिय संघात वह श्लोक चौदावा यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु है यह जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है भाषा शंका किंतु यह तो शारीर शब्द से बतलाया हुआ पृथ्वी का पर्याय ही है समाधान नहीं क्योंकि वहां तो केवल पार्थिव और अंश का ही ग्रहण किया गया है किंतु जहां जो सर्वात्मा है जिसमें अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव सब प्रकार के विशेष का अभाव है जो समस्त भूत और देवगण से विशिष्ट है तथा भूत और इंद्रियव का संख्यात है वही यहां यह आत्मा ऐसा कहा गया है उस इस आत्मा में तेजमय अमृतमय पुरुष सर्वात्मक अमूर्त रस की अमूर्त रस ही बताया गया है पृथ्वी आदि में तो अध्यात्म पुरुष का एकदेश रूप से निर्देश किया है किंतु यहाँ कोई अध्यात्म विशेषण अध्यात्म विशेषण न होने के कारण उसका निर्देश नहीं किया गया इसे भिन्न जो विज्ञान में पुरुष रहता है जिसके लिए कि यह देहेन्द्रिय संघात रूप आत्मा है वही जो यह आत्मा है ऐसा कर कर बतलाया गया है आत्मा का सर्वाधिपतिक्व और सर्वाश्रयत्व निरूपण बंद रह वह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है इस विषय में दृष्टांत जिस प्रकार रथ की नाभी और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं इसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत समस्त देव समस्त लोक समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित है शर्थ जिसका पहले के पर्यायों में उपदेश नहीं हुआ उस अवशिष्ट विज्ञानमय का अंतिम पर्याय में जिस आत्मा में प्रवेश कराया गया है वह यहाँ यह आत्मा इस प्रकार कहा गया है अविद्याकृत देहेंद्रिय संघात रूप उपाधि से युक्त जीव का ब्रह्म विद्या के द्वारा उस परमार्थ आत्मा में प्रवेश प्रवेश कराए जाने पर वह इस प्रकार कहा हुआ आत्मा अर्थात आत्मभाव को प्राप्त हुआ विद्वान अंतर्वह्य शून्य पूर्ण और प्रज्ञान घनभूत है यह समस्त भूतों का आत्मा है सबके द्वारा उपास्य है सब भूतों का अधिपति है और समस्त भूतों में स्वतंत्र है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 तो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्वरूप हो गया उसी की यह व्याख्या की गई है कर, जिस में दिखाया गया है उस प्रकार उक्त लक्षण वाले उस ब्रह्म विज्ञान से ही साक्षात जानकर जो पहले भी ब्रह्म हो, होते हुए ही अविद्यावश अब्रह्म बना हुआ था एवं सर्वरूप होते हुए ही असर्व था अब इस ज्ञान के द्वारा उस अविद्या को नष्ट कर वह ब्रह्मविता ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए ही सर्व हो गया है जिसके लिए प्रकरण आरंभ किया गया था वह शासक का तात्पर्य समाप्त हो गया उस इस सबके आत्मभूत सर्वात्म ब्रह्मविता में सारा जगत समर्पित है इस अर्थ में यह दृष्टांत दिया जाता है जिस प्रकार यह बात प्रसिद्ध है कि रथ की नाभी और रथ की नेबी में सारे अरे समर्पित है उसी प्रकार इस ब्रह्मात्मा भूत ब्रह्मविता आत्मा में ब्रह्मा से लेकर भूत आदि समस्त भोक वाक आदि समस्त प्राण तथा प्रत्येक शरीर में प्रवेश करने वाले ये अविद्याल्पित समस्त आत्मा समर्पित है अभिप्राय यह है कि सारा जगत इसी में समर्पित है पहले जो श्रुति ने कहा था कि ब्रह्मविता वामदेव ने जाना में मनु हुआ और सूर्य भी वहाँ कहे हुए इस सर्वात्म भाव की यह व्याख्या हुई है वह यह विद्वान ब्रह्मविता सर्वोपाधि सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है तथा उपाधिशून्य सज्ञाशून्य अंतर्भय शून्य पूर्ण प्रज्ञान अजन्मा अजर अमर अभय अचल नेति ने तथा अस्तुल और असुक्ष्म इत्यादि विशेषणों हो जाता है किंतु इस अर्थ को न जानने वाले कुछ तार्किक और अपने को पंडित मानने वाले लोग शास्त्र के तत्पर्य को इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार की कल्पना करते हुए अगाध मोह को प्राप्त होते हैं इस अर्थ का अन मनसोजीय तथा तदेजती तई ये दो मंत्र अनुवाद करते हैं तथा तैतरे श्रुति में भी कहा है जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है तथा ब्रह्मवित्ता यह सामगान रहता है मैं अन्न हो इसी प्रकार चांद में कहा है विचरता है वह यदि पितृलोक की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितृ वह उपस्थित हो जाते हैं सर्वगंध सर्वरस इत्यादि आथर्वण मुंडक उपनिषद में कहा है वह सर्वज्ञ सर्वविद है वह दूर से भी दूर और यहाँ समीप में भी है कठबलियों में भी कहा है वह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा उस हर्ष सहित और हर्षरहित देव को ईशोपनिषद में कहा है वह स्वयं रहकर ही अन्य सब दौड़ने वालों से आगे पहुंचा रहता है तथा गीता में भी कहा है मैं क्रतु हूँ मैं यज्ञ हूँ मैं इस जगत का पिता हूँ वह किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता जो समस्त भूतों में परमेश्वर को समभाव से स्थिर देखता है पृथक पृथक भूतों में अखंड रूप से स्थित वह सबका संहार करने वाला तथा सदको उत्पन्न करने वाला है ऐसा जानना चाहिए इत्यादि प्रकार शास्त्रा भासने कर, के शास्त्राभिप्राय को विरुद्ध सा भाषने वाला मानकर अपने चित्त के सामर्थ्य से अर्थ निर्णय करने के लिए तरह तरह की कल्पना करते हुए तथा आत्मा है आत्मा नहीं है वह करता है वह अकर्ता है मुक्त है बद्ध है क्षणिक विज्ञान मात्र है शून्य है इत्यादि विकल्प करते हुए अविद्या का पार नहीं पाते क्योंकि उन्हें सर्वत्र धर्म ही दिखाई देता है अतः जो श्रुति और आचार्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे ही विद्या का पार पाते हैं और वे ही इस अगाध मोह समुद्र से तर जाएंगे दूसरे लोग जो अपने बुद्धि कौशल का अनुसरण करने वाले हैं, उसे नहीं तर सकेंगे दध्यंग आथरण द्वारा अश्विनी कुमारों को मधु विद्या के उपदेश की आख्यायिका जिसके विषय में मैत्रेय ने अपने पति से पूछा था कि श्रीमान जो भी अमृतत्व का साधन जानते हो वही मेरे प्रति कहिए वह अमृतत्व की साधना भूता ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आगे कही जाने वाली आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है उस आख्यायिके के तात्पर्य को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ये दो मंत्र है इसी प्रकार मंत्र और ब्राह्मण दोनों द्वारा स्तुत होने के कारण ब्रह्म विद्या का अमृतत्व एवं सर्वप्राप्ति का साधनत्व प्रकट किया गया है तथा उसे राजमार्ग को प्राप्त कराया गया है जिस प्रकार उदय होने वाला सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार उदय होने वाली विद्या अविद्या का नाश कर देती है इसके सिवा उस ब्रह्म की इस प्रकार भी स्तुति की गई है कि जो इंद्र से सुरक्षिता थी जो इंद्र से सुरक्षिता थी वह देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य हो गई थी क्योंकि वह इंद्ररक्षिता विद्या देववैद्य अश्विनी कुमारों को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई थी उन्होंने ब्राह्मण का सिर काटकर उस पर घोड़े का सिर लगाया और जब उसे इंद्र ने काट दिया तो पुनः उसका अपना सिर जोड़कर फिर ब्राह्मण के उस अपने सिर से ही कहे जाने पर समग्र ब्रह्म विद्या का श्रवण किया अतः उससे बढ़कर कोई अन्य पुरुषार्थ का साधन न कभी हुआ है और न होगा ही फिर वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति नहीं हो सकती है इसके सिवा ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की जाती है यह लोक में प्रसिद्ध है कि समस्त पुरुषार्थों का साधन कर्म ही है वह कर्म धन है अतः उससे तो अमृतत्व की आशा भी नहीं है यह अमृतत्व तो कर्म के अपेक्षा से रहित केवल आत्मविद्या के द्वारा ही प्राप्त होता है क्योंकि प्रवर्गीय प्रकरण रूप कर्म के प्रकरण में कहने के लिए प्राप्त होने पर भी कर्म से विरुद्ध होने के कारण उसे कर्म प्रकरण से निकालकर कर अमृतत्व साधन के लिए सन्यास के साथ वर्णन किया गया है अतः इससे बढ़कर कोई और पुरुषार्थ का साधन नहीं है इसके सिवा ब्रह्म की इस प्रकार भी स्तुति की गई है रमण करने वाला है, जैसा कि पुरुष अकेला होने के कारण नहीं हुआ, इसी से अकेला पुरुष रमण नहीं करता, इस से सिद्ध होता है याज्ञ बल के साधारण लोक के समान होते हुए भी आत्मज्ञान के बल से स्त्री पुत्र एवं धन आदि संसार की आसक्ति को छोड़कर ज्ञान तृप्त हो आत्मा में प्रेम करने वाले हो गए थे इसके सिवा की इस प्रकार भी स्तुति की गई है क्योंकि संसार मार्ग से निवृत्त होते हुए भी याग्ञवल के अपनी प्रियसी भार्या को इसका प्रेम के कारण ही उपदेश किया था जैसे कि तु प्रिय भाषण कृति है अतः आ बैठ विशेष कथन प्रमाण से ज्ञात होता है यहाँ तक हमने यह बतलाया कि यह आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है किंतु वह आख्यायिका है क्या सो अब बतलाया जाता है श्लोक सोलहवा उस इस मधु को दधंगाथरुण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा था इस मधु को देखते हुए ऋषि ने कहा मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है उसी प्रकार हे नराकार अश्वनी कुमारों। मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र दंस कर्म प्रकट किए देता हूं जिस मधु का दधंगाथरुण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिर से वर्णन किया था इधम यह पद पीछे बदलाए हुए विषय का समीपस्थ वस्तु की भांति निर्देश करता है क्योंकि वह बुद्धि आख्याय परोक्ष मधु का वही शब्द से स्मरण कराया कराकर यह निर्देश करते हैं जिस मधु मधु को प्रवर्ग प्रकरण में सूचित किया गया है किन्तु प्रकट नहीं किया गया उसी मधु का यहाँ पास यम पृथ्वी इत्यादि मंत्रों से निर्देश किया गया है उस प्रकार में इसकी किसी किस प्रकार सूचना दी है। हैंग ने इन दोनों अश्विनी कुमारों को मधु ब्राह्मण सुनाया यह इनका प्रिय धाम है यही आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से उपदेश करने के लिए ब्राह्मण इन दोनों के पास आचार्य रूप में उपस्थित होता है उस दध्यंगण ने कहा इंद्र ने मुझसे कहा है कि यदि तुम इसे किसी अन्य के प्रति कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा इसी से मैं डरता हूं। यदि मेरा मस्तक न काटे तो मैं तुम दोनों को उपनयन करूंगा उन्होंने कहा हम उनसे आपकी रक्षा करेंगे दध्यंग किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे अश्विनी कुमार जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे उस समय आपका सिर काट दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे फिर घोड़े का सिर लाकर आपके लगा देंगे उससे आप हमें उपदेश करेंगे जिस ऐसा कहकर उन्होंने उनका उपनयन किया जिस समय उनका उपनयन किया उस समय उन्होंने अपना मस्तक काट कर अन्यत्र रख दिया। तथा घोड़े का सिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया उससे दध्यंग ने उन्हें उपदेश किया जिस समय वे उन्हें उपदेश करने लगे तब इंद्र ने आकर उनका वह मस्तक काट दिया फिर अपने उनके, अपने उनके मस्तक को लाकर उसे उनके जोड़ दिया, किंतु वहां जितना प्रवर्ग का अंगभूत मधु है उतना ही कहा गया है आत्मसज्ञ कक्ष मधु का वर्णन नहीं किया गया वहां जो आख्यायिका कही गई है उसे यहाँ स्तुति के लिए प्रदर्शित किया जाता है उस इस मधु का इन दृध्यंगाथरवण ने अश्विनी कुमारों के प्रति इस प्रकार प्रपंच के साथ वर्णन किया है उस इस ऋषि ने ऋषि यह मंत्र का वाचक है इस कर्म को देखते हुए कहा किस प्रकार कहा कहां इस प्रकार यहाँ तद और दंस इन दूरवर्ती पदों का अन्वय है दंस यह उस कर्म का नाम है वह दंस कर्म किस विशेषण से युक्त है उग्र क्रूर वाम तुम दोनों का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 वेद में जो नकार किसी पद के पीछे रहता है वह उपचार मात्र में उपमा के अर्थ में होता है निषेध अर्थ में नहीं होता जैसे अश्वक समि शब्दों के सहित वृष्टि को प्रकाशित करता है उसी प्रकार में तुम दोनों के क्रूर कर्म को प्रकट करता हूँ ऐसा इसका संबंध है शंका किन्तु ये दोनों मंत्र अश्विनी कुमारों की स्तुति के लिए कैसे हो सकते है ये तो उनकी निंदा वो ही बतलाने वाले हैं समाधान यह दोष नहीं है यह उनकी स्तुति ही है ये मंत्र निंदा वाचक नहीं है क्योंकि ऐसा क्रूर कर्म करने पर भी तुम दोनों का बाल भी बाका नहीं होता और न तुम्हारी दूसरी भी कोई हानि हो रही है अतः ये उनकी स्तुति में ही है लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसा को निंदा मानते हैं इसी प्रकार लोक में प्रशंसा रूप निंदा भी प्रसिद्ध है दध्यंग नाम के आथर्वण ने यह अ निरर्थक निपात है जिस आत्मज्ञान रूप कक्ष मधुका तुम्हें घोड़े के सिर से प्रयत इम वा प्रवचन किया था था जिस उपदेश किया मधु का दृध्यंगण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा अश्विनी कुमारों तुम दोनों अथर्वण दुध्यंग के लिए घोड़े का सिर लाए उसने सत्य पालन करते हुए तुम्हें सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया तथा हे शत्रुस जो आत्मज्ञान संबंधी आत्मी कक्षु था वह भी तुमसे कहा इत्यादि कथन अन्य मंत्र प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात इसी प्रकार दूसरे मंत्र ने भी उसकी आख्यायिका का, का अनुसरण किया दध्यंग नाम वाला अथर्वण अचर्वण तो दूसरा भी है इसलिए दध्यंग नामक अथर्वण ऐसा कर इसे विशेषण युक्त करते हैं हे अश्विनी कुमारो उस दंगण के लिए यह मंत्र द्रष्टा ऋषि का वचन है तुम अश्व अश्व का सिर, ब्राह्मण का सिर काट देने पर तुम अश्व का सिर काटकर ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म कर उस अश्व के सिर को तुमने ब्राह्मण के पास यतम् पहुंचाया और उस आचर्वण ने तुम्हें उस मधु का उपदेश किया जिसके लिए उसने पहले यह प्रतिज्ञा की थी मैं कहूँगा उसने इस प्रकार जीवन के संदेह में पढ़कर भी उसका उपदेश क्यों किया सो बतलाया जाता है रतायन जो पहले प्रतिज्ञा किया हुआ सत्य था, उसका है। उसने किस मधु का उपदेश किया सो कहा जाता है त्वाष्ट्र मधुका त्वष्टा सूर्य को कहते हैं उससे संबंध रखने वाले मधुका यज्ञ का सिर काटे जाने पर वह त्वस्टा हो गया उसके प्रतिसंधान जोड़ने के लिए प्रवर्ग कर्म है वहाँ प्रवर्ग कर्म का अन्यभूत जो विज्ञान है मधु है। यज्ञ के के प्रतिसंधान आदि से संबद्ध जो दर्शन है वही तवाष्ट्र मधु है हे दस दस्र अर्थात परपक्ष की सेना का क्षय करने वाले अथवा शत्रुओं के हिंसको इसके सिवा उन्होंने तुम्हें केवल कर्म संबंधी मधु का ही उपदेश नहीं किया अभी तो कक्ष गोप्य अर्थात जो परमात्मा संबंधी रहस्यभूत मधु था जिसका मधु द्वारा वर्णन किया गया है और जो तृतीय और चतुर्थ दो अध्यायों में प्रकाशित किया गया उसका भी तुम्हें उपदेश किया यहाँ प्रबोचत उपदेश किया इस क्रियापद की अनुवृत्ति होती है श्लोक अठारहवा इस मधु का दद्दंगाथरवण ने अश्विनी कुमार को उपदेश किया इसे देखते हुए ऋषियों ने कहा परमात्मा ने दो पैरों वाले शरीर बनाए और चार पैरों वाले शरीर बनाए पहले वह पुरुष बख्शी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया वह यह पुरुष समस्त पुरो शरीरों में पुरुषय है ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष से ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें पुरुष का प्रवेश न हुआ हो जो पुरुष पुरुष से व्याप्त न हो इदम्बई तन मधु इत्यादि का अर्थ पूर्ववत है उपर्युक्त दो मंत्र संबंधी का, का उपसंहार कराने वाले हैं प्रवर्ग कर्म संबंधी दो अध्यायों का अर्थ इन उपर्युक्त आख्यायिका भूत दो मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है <coughs> ब्रह्म विद्या संबंधी दो अध्यायों का अर्थ आगे की दो ऋचाओं द्वारा प्रकाशित करना है इसी से श्रुति प्रवृत्त होती है ने तुम दोनों से जो क्योंकि यह अव्यक्त के व्यक्त होने की प्रक्रिया है उस परमेश्वर ने अव्यक्त नाम रूप को व्यक्त करते हुए पहले भू आदि लोगों की रचना कर द्विपदों को दो पैरों से उपलक्षित मनुष्य शरीर और पक्षी शरीरों को चक्रे रचा चार से उपलक्षित पशु शरीरों को बनाया का अर्थ श्रुति करती है वही यह पुरुष समस्त पुरो समस्त संपूर्ण शरीरों में पुरुषय है पूर्व में शयन करता है अथा पुरुषय होने के कारण वह पुरुष इस प्रकार कहा जाता है इससे कुछ भी अनावृत अनाछादित नहीं है तथा इससे कुछ भी असमृत्त नहीं है अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट व्याप्त न हो इस प्रकार वही नाम रूपात्मक अंतरबाह भाव से देह और इंद्रिय रूप में स्थित है तात्पर्य है कि यह पुरश्चक्रे इत्यादि मंत्र संक्षेप से आत्मा के एकत्व का निरूपण करता है श्लोक उन्नीसवा उस इस मधु का दृधंगाथरवण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया यह देखते हुए ऋषि ने कहा वह रूप रूप के प्रतिरूप हो प्रतिरूपर माया से अनेक रूप होता है। रूप रथ में जोड़े हुए इसके इंद्रिय रूप घोड़े शत और दश है यह परमेश्वर ही हरी इंद्रिय रूप अश्व है यही दश सहस्त्र अनेक और अनंत है वह यह ब्रह्म अपूर्व कारण रहित, अनपर कार्य रहित, रहित विजातीय द्रव्य से और है, यह आत्मा ही सबका अनुभव कराने वाला ब्रह्म है यही समस्त वेदांतों का अनुशासन उपदेश है भाष्यर्थ इदम वे तन इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है रूप रूप के प्रतिरूप हो गया अर्थात रूप रूप के प्रति उसी के समान अन्य रूप वाला हो गया प्रतिरूप अर्थात अनुरूप क्योंकि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं वैसे ही स्वरूप वाला अर्थात उन्हीं के अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है क्योंकि चतुष्पद से द्विपद और द्विपद से चतुष्पद की उत्पत्ति नहीं हो सकती सो नाम और रूप को व्यक्त करने वाला वह परमेश्वर ही रूप, रूप के प्रतिरूप हो गया किंतु उसका प्रतिरूप को प्राप्त होना किस लिए हुआ सो ब, अब बतलाया जाता है वह इस आत्मा के रूप के प्रति प्रतिख्यापने के लिए है क्योंकि यदि नाम रूपों की अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्मा का भाव से नाम रूपों की होती है तभी इसका रूप प्रकट होता है इंद्र परमेश्वर मायाओं से अर्थात प्रज्ञा से अथवा नाम रूप उपाधिजनित मिथ्याभिमान से पूर्व रूप अनेक रूप हुआ जान जा, जाना जाता है परमार्थ अनेक रूप नहीं होता, अर्थात तो वह प्रज्ञान घन एक रूप ही होते हुए से तो से अनेक रूप भासता है। है? किंतु ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए रथ में जुटे हुए घोड़ों के समान उसके शत और दश हरी इंद्रियां है विषयों को हरण करने के कारण इंद्रियों का नाम हरी है प्राणी भेद की बहुलता के कारण वे शत और दश है अतः इंद्रियों के विषयों की बहलुता होने के कारण वे उन्हीं को प्रकाशित करने में नियुक्त है आत्मा को प्रकाशित करने में नहीं कठोपनिषद में कहा भी है कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है अतः वह पुनः विषय रूपों से ही अनेक रूप भासता है प्रज्ञान घन एक रसस्व रूप से नहीं इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर अन्य है और इंद्रिया अन्य है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं यह परमेश्वर ही इंद्रिया है तथा यही दश सहस्त्र अनेक और अनंत है क्योंकि प्राणियों के भेद का कोई अंत नहीं है अधिक क्या कहा जाए यह जो आत्मा है वही ब्रह्म है यह अपूर्व है इसका कोई पूर्व पूर्वयानिक कारण नहीं है इसलिए यह अपूर्व है इसका अपर कार्य नहीं है इसलिए यह अनपर है इस इसके मध्य में कोई जात्यंतर नहीं है इसलिए यह अनंतर है तथा इसके बाहर कुछ नहीं है इसलिए यह अबाह्य है तो फिर वह निरंतर ब्रह्म कौन है यह आत्मा आत्मा कौन है जो प्रत्यकात्मा दृष्टा श्रोता मनता बोधा अर्थात जानने वाला और सर्वानुभू है सबको सब प्रकार अनुभव करता है इसलिए वह सर्वानुभू है इस प्रकार यह अनुशासन अर्थात समस्त वेदांतों का उपदेश है यह संपूर्ण वेदांतों का उपसंहारभूत अर्थ है यह अमृत और अभय है इस प्रकार शास्त्र का अर्थ समाप्त हुआ आजवा मधु ब्राह्मण समाप्त तो। झ्राह्मण मधु विद्या की संप्रदाय परंपरा मंत्रार्थ अब मधुकांड का वंश बतलाया जाता है पौतिमाश्य ने गौपवन से गौपवन ने पौतिमाश्य से पौतिमाश्य ने गौपवन से गौहनने कौशिक से कौशिकने कौंडिय से कौंडिय ने से सेंडिल्य ने कौशिक से और गौतम से गौतम ने अग्निवेश अग्निवेश्य ने से और आन से आन आन भीम्लाम्लातने आन भीम्लानिम्लातने आना गौतम से गौतम ने सैतव और प्राचीन से सैतव और प्राचीन पारा ने पाराशर्य से पाराशर्य भारद्वाज से भारद्वाज ने भारद्वाज से और गौतम से गौतम ने भारद्वाज से भारद्वाज ने पाराशर्य से पाराशर्य वैजवापायन से वैजवापायन वा ने कौशिकाय से कौशिकानी ने घृतशिकसेकौशिक पाराशर्यायण से पाराशरिया ने पाराशर्यसे पाराशर्ये जातुकर्ण्य से जातुकर्ण ने, ने, जातु ने आसुरायण से और यस्क आसुरायण नेपचनधनी से ऊपजनधनी ने आसुरी आसुरीने आसुरी ने, ने, ने भारद्वाज आत्रेयने मंडीसे मंडीने गौतमसे गौतमने गौतम से गौतमने व्यसेसे व्यस वत्स्यलसे कैशोर्य्यसे कैशो काकाप्यने कुमर हितसेसे कुमारित गाववसे गालवनेदर्भ कौंडिसेसे विदर्भंडि वत्सन पदाभ्रवस वत्सन पदाभ्रवनेंथसौसे पन्थसौरभने अयासी आंगिससे अयासी आंगिसने आभूतिवाश्ट्रसे आभूतिवाश्र ने विश्व विश्व अश्विनीकुम से अश्विनीकुमे दध्यंगाथर्वणसेध्यंगाथरे वर्ण ने अथर्वा दथर्वा दव ने मृत्यु प्राध्वसन से मृत्युपाध्वसन ने प्रध्वनसन से प्रध्वसन ने एक विप्रचित से व्यिसेनातन से, से, से सनातन सनातनने, सनग से परमिष्ठी से परमिष्ठी ने ब्रह्मा से इसे प्राप्त किया ब्रह्मा स्वयंभू है ब्रह्मा को नमस्कार है अब ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या जिनका जिसका प्रयोजन है उस मध्य बतलाया जाता है यह मंत्र स्वाध्याय और जब के लिए है वह वंश वंश, वंश बाँस के समान है जिस प्रकार पर्वों पोरियो का वंशभूत वेणु बास पर्वो से भिन्न है उसी प्रकार अग्रभाग से लेकर मूर् पर्यत यह वंश भिन्न है यहां ब्राह्मण भाग के आरंभिक चार अध्यायों की आचार्य परंपरा वंश नाम से कही गई है इनमें प्रथमा विभक्त अंत शिष्य है और पंचम आचार्य है परमेश्ठी यानी विराट ने ब्रह्म हिरण्य नगर बसे प्राप्त की उससे आगे आचार्य परंपरा नहीं है क्योंकि जो ब्रह्मा है वह तो नित्य और स्वयंभू है उस स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार है छहवा वंश ब्राह्मण समाप्त द्वितीय अध्याय समाप्त